अतः चतुर्थाध्याय से चतुर्थ खंड चतुर्थ खंड चलेगा पूर्वेण सम्बधम दर्शय उत्तर से तात्पर्य मार पूर्व में संवर्ग विद्या का उपदेश किया गया उसके साथ उत्तर ग्रंथ का संबंध दिखाने के लिए उत्तर ग्रंथ का तात्पर्य पहले भगवान भाष्यकार करते हैं सर्वं वागादि अन्न गा चन्नादत्त तस्मिन् प्रवज्य तस्म दृष्टि विधात आरभ्यूमें जो कहा गया सर्वं वागादि वागादि और अग्न्यादि पांच संबर्गरूप से वायु और प्राण और जिनका संभव ग्रास होता है माने वाघ आदि अध्यात्म वाग चक्ष और अभिदेवत है वन ही सूर्य चंद्र जल ये जितने सारा जगत विराट रूप से अन्न है और दीप रूप से कृत रूप से अन्न आदि अन्न अनादत्त संस्कृतम अन्नत्वेन अन्नादत्व संस्कृतम अन्न अनादत्वाभ्या संस्कृतम अन्न जगत सारा जगत की स्तुति की गई वो अन्न भी है और अन्नाद भी है सारे जगत को एक करके फिर उसको सोलह श्रद्धा प्रविभज्य सोलह प्रकार उसका विभाग करके तस्मिन उसी जगत में ब्रह्म दृष्टि विधातव्य ब्रह्मांड दृष्टि विधान करने के लिए आगे आरंभ करते हैं सारा ब्रह्मांड एक करेंगे कारण रूप से एक है टीका एक ही एकीकृत कारण रूपण ऐक्यम आदाय कारण रूप से एक है कार्य अनेक प्रकार है एक करके उसी एक ब्रह्मा चार पाद प्रत्येक पाद में चार अंश है इतने सोलह सर्व सोलह प्रकार फुर विवाह करके सारा एक कारण रूप ब्रह्म में एक जगत में ब्रह्म दृष्टि विधान करने के लिए आरंभ करते हैं टीका में तभी तो, तस्में ब्रह्मदृष्टि विधेयता किमित आख्यायिका प्रणियते तथा तो यदि सारा जगत में एक कारण रूप से एक करके ब्रह्म दृष्टि विधान करना है इतनी ही विधान करो आख्यायिका क्यों रचना करते हैं इसे संचालन से कहते हैं भाष्य में श्रद्धा तपस् और ब्रह्म उपासनांगत्व प्रदर्शन आयाख्या श्रद्धा से तपस्या श्रद्धा तपस्वी अयोह श्रद्धा और तपस्व दोनों में ब्रह्म उपासनांगत्व ब्रह्म की उपासना का अंग है श्रद्धा और तपन दोनों में अंग कर रही ब्रह्म उपासना करने के लिए परमात्मा की उपासना करने के लिए ये अंग है श्रद्धा भी चाहिए तपे भी करना चाहिए दोनों करने से श्रद्धा होने से ही और तप करने से ही उपासना सफल होती है इसको दिखाने के लिए आता आख्या है आख्याय का सत्यकामो हजाबालो जवालातरम आमंत्रे ब्रह्मचर्य भवती विवश्यामी किंगोत्रुहमस्मी थी सत्यकाम है ये प्रसिद्ध है पहले था सावाला है नाम उसका जावाला है जबाला का पुत्र होने से जाबाल कहा जाता था नाम है सत्यकाम अपने माता का नाम है जबाला जबाला मातरम आमंत्रण चक्रे माता से संबोधन किया मता है बोला है भगवती ब्रह्मचर्य विभत क्या मैं ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ गुरुकुले में जाकर के किंगोत्र अहमस्मी किोत्र किं गोत्र कौन सा गोत्र मेरा है? किस गोत्र वाला में हूँ आम अहमस्मी आमंत्रण प्रश्न पुशा कत्यकम हनाम क नाम से सत्यम ह शब्द ऐतिहाथ सत्यमो हाथ भाव ऐतिह्यम ऐसे में हुआ था सत्यकामना को कोई था जबला का पुत्र होने से जाबाल कहा जाकर था जबलाया अपत्यम जाबालू अपने माता जवाला से जवाला स्वामरम आमंत्रिया को आमंत्रित संबोधन कर कहा स्वाम का तो स्वकीं सशब्द आत्मीय अर्थ यहाँ है अपने माता से कहा ब्रह्मचर्य विवत्स्यामी ब्रह्मचर्य किसलिए स्वाध्या स्वाध्याय ग्रहण आय स्वाध्याय अपनी शाखा अध्ययन करना चाहिए स्वाध्याय अध्येतव्य विधि वाक्य अध्ययन करना चाहिए सबके शाखा कम से कम अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए उसके गुरुकुल में बात करके वेद अध्ययन अध्ययन किया जाता है गुरु उच्चारण अनुचारण गुरु उच्चारण करेंगे उसके बाद अनुच्चारण सेवा पूर्वक वेद अध्ययन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी रोज उसकी आवृत्ति करनी चाहिए स्वाध्याय अध्यत्तर भी अध्ययन भी तो स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए आचार्य से उच्चारण अनुचारण करके ग्रहण प्राप्ति के लिए हे भगवती ती का संबोधन है हे वीसा ऐसे भगवत शब्द का संबोधन नहीं होता है फिर कहीं कहीं होता है आचार्य आचार्यकुले वास करना चाहता हूँ हम विग्रह अस्य कि अस गोत्र किोत्र किं मम मेरा क्या गोत्रा किम अशिका मम गोत्र सोहम किंगोत्र किंगोत्र मे हूँ मे किोत्र किस गोत्रबाला हूँ नु अहमस्था ठीक है ब्रह्मचर्यवास से उद्देश्य फल दर्शय ब्रह्मचर्यवास का उद्देश्य और फल है साध्य स्वाध्याय आचार्य भी मणवक उपनयते विज्ञातकूलगोत्रम है मन्वान पृछति आचार्य मानव मणवक तो उपनयन करते हैं किंतु विज्ञान कुलगुत्रमेव विज्ञात कुलगुत्रे विज्ञाते क्या कुल है गुत्र है तो जान करके उपनयन करते हैं इति हे है। सत्य काम पुस्ता है कि साइन नोवाच नाहतता तुतृष्टमसी बहुहम चरती पिरीचारिणी यौवने ठा लहमेत न वेद यदोत्वसी जवालाकनामाहमसमी सत्य काम नाम तमसी स सत्य काम एव जालो गृता है एनम एनमस्त्यम को उच्चवा उतवती कहमे एक तेद तात हे तात तो पुत्रक संबोधन करते हैं पिता कविता कहते तनोति पुत्रूपेण स्वात्मति है तात ये अहम एतः न वेद ये तैयारी नहीं जानते हो यद गोत्रमसी जिस गोत्र वाले तुम हो क्यों नहीं जानते उसका कारण भी कहती बहुअहम चरण चरंती परिचरणी यौवनिक तो हमारा भी युवावस्था में तुमको प्राप्त किया उस समय बहुत थी घर में आते थे तो उनके सेवा करने में मना था सेवा में लगी थी तो पिता से नहीं पूछ सका और बाद में पिता की मृत्यु होगी सा हम इतना न बेद मैं नहीं जानती हूँ यद गोत्र तमसी तुम जो वाले हो इतने तो मालूम जवाला तो नाम हमशमी सत्य काम नाम तमसमी जवाला में ही हूँ और तुम तो सत्य काम जावाला हो सब गुरु के पास जाने पर पूछेंगे तो यही बोलना सत्य कामे व जावाला गुरिका यही बोलना अपना नाम बता देना टीका एवं पृष्ठ जबाला साइन पुत्रम उवाच एन का पुत्र सा है जवाला हे जबला उवाच नहमेतव गोत्र वेद तुम्हारे गोत्र नहीं जानता हूँ जानती हूँ हे तात यदोत्री जिस हो कस्मा न वेत्ता क्यों नहीं जानते तुस्का उत्तर देखते बहुअरती भर्तृगृे भर्ता पति के घर में परिचर्या जातम सेवा करते हुए अतिथि अभ्यागता आदि चढ़ती अतिथि अभ्यागतादि को उनकी सेवा करते हुए परिचरणी परिचरंती उनके सेवा करती हुई परिचरण चित्तया गोत्र आदिस्मरण माम मन नाभूत और सेवा में चित्त था तो गोत्र आदि का स्मरण कुछ नदि में मन नहीं था यौवन चे तत्काले युवावस्था में तो मुझको प्राप्त किया था तदेव ते पिता अकत उसी पिता अकड़त हो गए ठीक है अतिथि अभ्यागताधिकृत परचर्या जाता बहुचर अतिथि अभ्यास के लिए सेवा करते हुए परिचर्सेवा कर्तव्य भर्तृगृह तो अहम स्थित पति के घर में तेनाली सती सेवा करते हुए परिचलचित्तया गोत्रादी नृछम परिचलचित्त सेवा में व्यस्त होने के कारण उसमें ही सेवा में चित्त था गोत्रादि नहीं तथा तस्मण मनो मम नासी गोत्रद स्मरण में मनो नहीं था सेवा में मन था गोत्रादि चरण गोत्रादि भी र गोत्रादी के विषय में पति से प्रश्न नहीं करने का और कारण है यौवने स्वामी युवावस्था में पूछने के नहीं पुस्तक से यद्यवस्था लज्जया गोत्रदि न प्रची तथा कालांतरे किमी पिता न पृवती इे आशंका तस्याम युवावस्था में लज्जा के कारण पिता से गोत्रदा बाद में कालांतरे कमित न पिता पृष्ठवती आगे क्यों नहीं पूछा पूछाश तदव ते पिता परिता उपर प्रथमा तथा किमित अन्नमि नपाक्षी आशंकिया पिताजावालाधु ते पिता नहीं तो पूछा अतो अनाथ में अनाथ होया नई ते प्रथम लज्जया पितर प्रति न प्रश्न पुनश्च तस्से उपरतवात् पश्चा न दुख बाहुल्या अन्य प्रति प्रश्न स्थिति प्रश्नारा और फलमाह लज्जा से पूछा नहीं।, नहीं उसके बाद जब पिता उपरत होगी अनाथ होगी कि दुख बहुत होने से उसमें रोते रोते समय गया और दूसरे को गोत्र क्या पूछेंगे ये स्थिति प्रश्नारा होता फलत साहम ऐसा न बेदक यदि गोत्र तमसी जैसे गोत्र जो गोत्र वाला तुम नहीं जानती हूँ कि टीका किंत तब ज्ञानमस्त तो फिर क्या जानते हो क्या मैं गुरु से को तो जवाला तो नाम अहमस्म सत्य काम नाम मालूमी जवाला तो सत्यम तुम नाम टीका किम आचार्य करते मैं वक्त तो सत्यम तो पुत्र है अत तो नहीं जानते फिर आचार्य पूछे तो मैं क्या कहूँ एक आशंक स सत्य मेंहम जावास्म्मी की आचार्य ब्रुविता एक कहीं सत्य काम जावाला आचार्य से बोलना न पृछ कसूिया सूचय न्याय है नृष्ठ कस न चा न्याय न पृछत जानन मेधावी जड़वल लोकमाचर विना पृछे किसको नहीं बोलना चाहिए न चयन पूछते थे कि तो अन्याय से पूछते हैं क्या ऐश्वर है क्या ऐसा है ऐसा तो क्या इतर है इतर क्या? ये प्रश्न नहीं ये आपके गए अथवा ऐसे प्रश्न होते कुछ तो अन्याय से पूछता है पूछने के लिए कहीं किससे पूछने तो जिज्ञासा के साथ बैठ करके के अनुमति लेकर के मैं कुछ पूछना चाहता हूँ पूछे हमें तो कोई क्या कर बोते क्या भगवान भगवान क्या भगवान रखा गे? ऐसा ऐसा कहे तो आक्षेप है उत्तर है नहीं तो प्रश्न किम शब्द का दो प्रकार का प्रयोग होता है आक्षेप में और प्रश्न में भगवान के विषय में कोई जानना चाहता प्रश्न करे तो उत्तर मिलेगा पर क्या भगवान है ऐसे दाँत करे कहें तो उत्तर कहाँ मिलेगा अन्याय न है तो उसके भी कुछ नहीं बोले जान न मेधावी जानते हुए बुद्धिमान जड़वर लोक आचर है तो लोक हमेशा आचरण करे जड़ है आप हाँ सुनेंगे सो, सो, सोचेंगे ये मूर्ख है नहीं तो मत नहीं जानता है तो क्या बिगड़ा जरूरत है दूसरे को दिखाना जरूरत है ना अपने पाण बीते हाँ कोई पूछता है तो को तो ये फिर जाकर के तुरंत कहना कि मैं सबसे काम में जा वाले क्या जरूरत है इसलिए कहते तो यदि आचार्य ने इतना ये अभिप्राय यदि आचार्य पूछेगे तो नहीं बनाए कि मे सत्यम जावादेश बन्ना मतृवचन श्रवणन कंकवाया माता के वचन संकर्स सत्यका नि क्या क्या स हिद्रुमत गौतम में उवाच ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्याम्युपेम भगवंत उवाच यश का हरिद्रुम द्रुमत गौतम गौमते ह हरिद्रमत के अपत्य हरिद्र गौतम उनको जाकर कहा भगवती ब्रह्मचर्य विवक्ष्यामी आपके पास मैं ब्रह्मचर्य बात करना चाहता हूँ उपयान भगवंतम उपग्रिंघपया उपयान उपगम उपगति गुरु के पास तो शिष्यत्व में समर्पित तो होना चाहिए तो मैं आपके पास शिष्यत्व समर्पित तो होता हूँ ऐसा के लिए उपयान भगवत आपके पास में शिष्यतन सामर्त मुझे ग्रहण कीजिए शिष्यत उवाच सह सत्य काका हरिद्रुमत हरिद्रुम तो हरिद्रमत् हरिद्रुमत नाम उसके पुत्र का नाम हो गया हरिद्रुमत गौतम गौतम ये गौतम गोत्रत गो गौत गौतम गोत्र ये एक उवाच एक यकृत के आँग्री भाष्य आगत उवाचा ब्रह्मचर्य भगवती का तो पूजा होती थयि वस्यामी बात तो करना तो चाहता हूँ अत बासर्ता हूँ बात करूँगा वह तो लिटल का सन्हीं बस निवास का बासुँगा अत उपयाम उपगछेय शिष्यतया भगवतव हो तम होवाच गौतम तो शिष्यनाथ तो मन्मा। के पास में कमर सामक यह प्रश्न इच्छा ठीकाने आचार्यसमीपे ब्रह्मचर्यवास शिष्यभादी न सिद्ध्य मनानाय उत्तर आचार्य सामीपे भी ज्या करें ब्रह्मचर्यवास होगा शिष्य के विना शिष्यवादी न सिद्ध्य शिष्य में समर्पित होने पर आचार्य के पास रह करके वेदाध्ययनादि करेंगे उसके बिना शिक्षा नहीं हुआ इतमान लेखा अत उपेय उपे, उपे शिष्यत भगवत मंत्र तंगोवाच किोत्रुस्व्याचनाहत वेद भो यद् यदोत्रोहसम्यपृत्सम सा प्रत्यब्रवीत बहुमचर परिचारिणी यौवनि तामे सहमेत न वेद यदोत्रमसी जबलासमहसमी सत्यकाम नाम तमसी सत्यम जावालस्मे भो भवाच आचार्यक हरिद्रमकने हे सौम्य किं गोत्रसी तम किस गोत्र वेला तुम हो कि उबास का स उबास कह सत्यन जावा कहा ना हम एक तद्देद भो तमोधन हे भगवान ये तमे मैं गोत्र नहीं जानता हूँ यद गोत्रो अहम अस्म गोत्र वाला में हूँ तुम आचार्य कह जाओ कुछ कराओ अच्छो मातर माता से पूछा था सा प्रत्यवीत मुझे उत्तर दिया था ऐसे जैसे माता ने कहा ऐसे उत्तर देते बहु हम चरंती परिचारिणी यने तो माला वेद साह में न वेद यदि गोत्र बहुत सेवा करती हुई परिचरती उसने चरण परिचारिणी सेवा चित्त वाला थी जीव युवावस्था ने तुम्हें प्राप्त किया अर्पिता समाप्त हो गए इतने में नहीं जानते हूँ ये जो गोत्र वाला तुम हो इतने जानता हूँ जवार तो नाम अहमस्म सत्य काम नाम तमस्वालाह सत्यम हो सोम सत्यम जवास्मी भो मे तो सत्यकाम जवाला सत्यकाम आचार्य के पच टीका किंगुत्री शिष्यतया भगवत उक्तवौतम का किंगुत्री क्या किस गोत्र वाला तुम होती ऐसे आचार्य ने पूछा विज्ञात गोत्र शिष्य उपने उपनेत प्रत्य सत्य काम गोत्र जिसका ज्ञात हो उसको ही शिष्य उपनयन करना चाहिए इसे जब पूछा तो सत्यका उत्तर दिया ठीकाने कि मन काकदंतपरिचय तो अहम उपने उपनेत अस्मी आशंका शिष्य के मन में होगा ये काकदंत तो कु के दाँत कितने गया शिष्य गुरु के पास वेद अध्ययन करने के लिए अर्जय से पूछेंगे कागजंत तो कितने काकदंत तो परीक्षा व्यर्थ ही है इसी प्रकार तुम्हारा क्या गोत्र है इसे क्या मिलेगा कि मोने काकदंत तो परीक्षा भगवता तो आम उपनतव तो अब तो मेरा उपनयन कर दीजिए पढ़ाइए अस्मिन कुछ आशंख क्या है विज्ञात तो कुलगोत्र सोपनेतव्य है कुलगोत्र जानने के बाद ही उपनयन करके अध्यापन अध्या किया जाता है इसलिए पूछा तो प्रत्यय सत्यकामें उत्तर दिया स्थाचना हमेत वेदभ यदोत्र अहमस्में तो मे नहीं जानता वाला हूँ गोत्रवाला तो टीका मातर पृष्ठ विज्ञा आगम्यता आशंका चार्य कहीं नही जानते जाओ माता से कराओ पुस्कराओं ग्राहने पर किंत अपृछम अपृछव का तो पृष्ठवान अस्तर पृछा का सा मैं पृछा सां प्रत्या्रवीत मृछा था माने का बहुम चरंती इत्यादि पूरे बदका तथा अहम वर्च स्मरा माता का वचन स्मरण कर रहा हूँ ऐसे कहा उसने? सो हम सत्यम जालास्मे गो हे मैं तो रहा हूं। इतने जानता हूँ तम हो चेतद्राह्मणों विवक् समीधम सम्याहारो पक् नेश न सत्या तमुपनशाबलां चतुशा गा निरा वाचि सम्यानुसम्रजयति त अभिप्रस्थावाच न सहस्रेण आवर्त सह वर्षगण को वाच त यदा सहसेद तम हो वाच आचार्य ने कहा सत्यकाम को अब्राह्मण न विवक्तमती अब्राह्मण ऐसे नहीं कह सकता इतने कि सरल स्पष्ट छाप छापे कह दिया ऐसे पूछा माता से माताजी ऐसे नहीं कह सका हे सौम्य समिधम आहार्वा उपनिष्य समित लिया तुमको उपनयन करूंगा न सत्या दगा सत्य से तुम विचलित नहीं हुआ अगाह इनो का लूंगी इनको लूंगी अगहा सत्य से विचलित नहीं हुआ तम उपनीय उपनयन करके फिर थोड़ा अध्यापन करके वेद अध्ययन भी कराया अध्यापन करके फिर उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए सेवा का आदेश किया कृषानाम अवलानाम चतुरसता का निराकृत गुरुकुला में गौ बहुत गौ संपद पशु संपद गो रखते थे तो कृष्ण दुर्बल पतले कृष्ण पतले और दुर्बल है अबलाना कोई पतले होने पर भी अवलावान होता है कृष्ण है पतले भी है और दुर्बल है बल है ऐसे चार सौ गौ निकाल करके उबास कहा हे सम्य ऐ महा अनुप्र इनके पीछे चलो मे कर इसी त अभिप्रस्थापन उवास उनको लेते हुए सत्य कामे ने कहा न असहण आवर्ते असहण अवी त्यमान सहस मैं एक हजार जब गौ नहीं होंगे तब ती आऊँगा सौ वर्ष गुवास बहुत वर्ष जंगल में जा करके रहा जहाँ घास जल हो माफ क्या तदा सहसन संपेद गौज एक जिसमें एक हजार हो गए उसके आगे संबंधे तम होवाच गौतम ने तवचु अब्राह्मण यही शब्द अब्राह्मण विशेषण वक्त अति से विशेष रूप से ब्राह्मण बिना ऐसे सरल नहीं कह सकता है आर्जवार्चस सरल अर्थयुक्त सरल शब्द ऐसे नहीं कह सकता है ठीक है ब्राह्मण सेना कथम आर्जबिक वचन आशंका ये ब्राह्मण ही कह सकता है ब्राह्मण से अनृतम विना कथम आर्जवैमिकवचन ब्राह्मण का ही मिथ्या के बिना सरल वचन ब्राह्मण का ही? क्यों ऐसा शिक्जव ही ब्राह्मण ने सर सरावत ऋजुत सरलिधान स्वभावे इतरे क्ष ठीक है क्षत्रियादीना कंंचितर्जनमस्तीस क्षत्रिया आर्जव ऋजुत्व किस्मित हे ये आशंक्य नेतर इतरे नेतरे अन्या सरल तो नहीं है ऋजुवचन ब्राह्मण प्रति जानते इतनी ऋजुवचन सरलवचन कम चे आचार्य कहते करते ब्राह्मणों यस्मा सत्या ब्राह्मण जातिधर्मादगा नपेतवान्नसी अत ब्राह्मण तामुपनि सत्य ब्राह्मण जातिधर्म है ब्राह्मण जाति के धर्म सत्य सत्यवचन से न अग नपैतवा जा? नहीं गे अत ब्राह्मण तुम त्राह्मणों तुमको उपनयन सारे कुर अतः संस्कारा होमाये समित संस्कार करोम कर्णगि समितव्वा तम उपनीय टीका में ऋदुवचन ब्राह्मण प्रतिजानी से उपन्य त्याग उपन्यं अबलानालता उपन कर गोकुल बोधेश्व्या ठीक है उपन्य अध्याप्य चेष उपनयन करना होता है वेद अध्यापन कराने के लिए उपनयन करके वेदाध्यापन करके फिर आगे तस्य तस्ग्रहां शुश्रूषा आदि क्या तो उपनयन अध्यापन करने के बाद फिर अनुग्रह करने के लिए कृपा से शुश्रूषा आदिष्टवा सेवा कुछ आदेश किया कुछ सेवा करने के लिए गो को लेकर का इनको चराव इतिहास है इतिहास कृषाण भाष्य में अबलाना गोय था निराकृत्य अपृष्य गो समूह से हत अलग करके चतुशता चतरी शता चार गवाम उ गो चार से लेकर के निकाल कर का इम गाहमु समझ अनुगछ इनके पीछे। चलो इनके चराव ठीक है ना आचार्य नियोगस्थिषण सफली कर्तव्य इतिहास न आचार्य का जो नियोग उसकी जो आज्ञा है शिष्य अवश्य इसको पालन करना चाहिए जिससे सफली कर्तव्य सफल करना चाहिए इतिहास नरण्यम प्रत्यपयन वाचारों को अरण्य के प्रति लेते हुए कहा प्रत्यकांक्षी न सहस्रेण अपूर्वेण सहस्रेण अपेन सहस्रेण जब सहस एक हजार पूर्ण नहीं होंगे न आवर्ते न प्रत्याषेय जब तक एक हजार नहीं होगा तब तो में वापस नहीं आऊँगा सए उत्वा गा अरण्यम तीर्णोदक बहुल द्वंद्वर हिथ प्रवेश्य ऐसा कह करके उन दो को लेकर के ले अरण्य को गया जहाँ उदक बहुल जले तीन धातो जल्दरिता द्वंदव्याघ्रादरिता एक देश लेकर के वर्ष घन दीर्घ प्रवास प्रसिद्ध दीर्घ बहु दीर्घ दीर्घकाश जंगल में तौर रक्षिता गा गो जब उनके गौ को चरा करके रक्षा की यदा ये सहसण संपेदु एक हजार हो गे पद्धातु का पद पेद संपन्न हो गे संपना बभू तदा बभु तदाएन ऋषभ इति संबंध जब एक हजार हो गे तो उसको तो ऋषभ ने कहा आगे अतएन ऋषभ अभ्युवाद सत्य काम की भगवईति प्रतिश्राव प्राता सौम्य सहस्रापे न आचार्यकूल अतएन ऋषभ अभिवाद एनमें सत्यमन को ऋषव बोला संबोधन का सत्यम संबोधन इति कह का भगव प्रतिशुस्राव सत्य काकाम क्या भगव हे भगवि उत्तर दी कहता है हे समय सहसा स्म हम क्या तो एक हज़ार हो गए सहस्र संख्या हो गई ना आचार्यकुम प्राप्त हमको आचार्यकुले में लेकर पहुँचा दो ठीकाने तम ए न ठीकने कथम ऋषर्व सत्य काम प्रति कर्तव कैसे सत्य काम को बोलेगा सब सांड न के लोग बलिवर्त से मनुष्यम प्रति प्रतिवचन दृष्टन ऐसे तो कहीं नैतिकता बैल सब मनुष्य कुछ बोले अतः तम एनम श्रद्धा तपो्याम सिद्धम वायुदेवता एनं, एनं सत्यकाम को श्रद्धा तपसे सिद्ध हो गया युक्त होकर कि अत्यधिक श्रद्धा तप करने पर सिद्ध हो गया सत्यकाम उसमें संतुष्ट होकर वायुदेवता दीक्ष संबंधी ने दीक्ष संबंधी वायुदेवता तुष्ट होकर तुष्टा सभी ऋषभम अनुप्रवेश ऋषभ के सर्वे में प्रविष्ट होकर के ऋषभापन्ना अग्रहाय अथ है ऋषभ अभिवाद ऋषभापन्ना प्रविष्ट होकर के वायुदेवता ऋषभ रूपी अग्रहाय अथ अनुग्रह करने के सत्यकाम के पर एनम ऋषभ अभ्यवाद एनम का सत्यकाम को ऋषभ ने कहा अभ्युतवान तो सत्यम इति संबोध्य संबोधन करके टीकाने सत्य काम शब्दादिपन्नम अथ तस्यावस्थायाषभ अनुग्रहाय अभिवाद इति संबंध शब्दादि संपन्न हो गया ऋषभ एनम अथवास्याम उसी अवस्था में उसमें देवता प्रविष्ट हो करके अनुग्रहाय अभिवाद अवलमन किया ऋषभ से वायुदेवता हाष्य में दिख सबी का अर्ये त्र गचारय श्रद्धापूर्वक तपस्तर तो वायुदेवता कथम तुस्ाशंक अरण्य में तो इधर उधर गोचरा तथा श्रद्धापूर्वक तप भी करता था तो वायुदेवता कितुष हो गए दीक्संबंधीनी दीक्ष संबंधी वायुदेवता सर्वदिशा में जहां जहाँ श्रद्धा तप से जितय वायुदेवता लहाये देख करके खुश हो गए तमस सत्यका भगवती हावत ऐसे उत्तर दिया प्रतिवचन उत्तर दिया सम्य स्मह। सम्य प्राप्ता सौम्य सहस्रम स्म हे सौम्य सहस्रम प्राप्ता स्म हजार को प्राप्त कर ली अस्मि अस्में पूर्ण तव तो प्रतिज्ञा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई अथवा नो नौ का स्मान हमको आचार्यकुल प्रापे आचार्यकुले पहुँचा ब्रह्म सते पाद ब्रवानीति ब्रवीत में भगवानी थी तत्में होवाच प्राची दिख कला प्रतीचिदिकला दक्षिणा दिख कलो दीचिदिकले सभी सौम्य चतुष्कल पाद ब्रह्म प्रकाशवाद तुमको ब्रह्म के पाद का उपदेश में करूं इति भगवान कहे भगवान मुझे कहिए तस्वी हो तस्वीर सत्य कामाया उपदेश किया प्राचीन दिक कला प्रतीक्षित कला दक्षिणादिक कला उदीचित दी कला पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिख कला अंश एक ब्रह्म का चारी चारी पाद चार दिशा चारि अंश है ऐसे भी समय चतुर्कल पाद चार कला ये पाद चुकला चार कलावय वाले पाद है ब्रह्म का प्रकाशवान नाम इसका ये प्रकाशवान इसका नाम है ऐसे के पादीका भास्टिका में वाक्यार चीय शूयता में इत्यास कहा मेरे अन्य वाक्य सुनो अन्यवाक्यशनों की चहम ब्रह्मण परस्य पाद ब्रवाण कथयामी पर्रह्म पाद तमेस्कुट लाने ब्रवाण कथयामी तस्तुवाच का उत्तरा दिया कई द्रवितु कथयत मे मह्यं भगवान् कई प्रत्युगत ऋषभ तस्में सत्यकान वाचक ऋषभ प्रत्युगत इत सत्य के द्वारा जो कहा गया चाहिए करके तस्में सत्यकानाय हो वाचक सत्यकान को वायुदेवता रूप से ऋषव रूप से स्थित होकर के देवता ऋषभ रूप को होकर के उत्तर कहते हैं हो वाच ऋषे कहा ठीक नहीं वायुदेवता दिख संबंधी तत्व दिग्गोचर में वह दर्शन होवा से वायुदेवता दिख संबंधी ऐसा कहा गया है, इसलिए दिग्विषय विषय नहीं पहले कहा उपदेश किया है प्राचीन दिख कला इतर विषय सश्मी सत्य काम होगा प्राचीन दिक कला ब्राह्मण पाद से चतुर्थ भाग ब्राह्मण का एक पाद का चतुर्थ भाग पूर्व दिशा कला एक तथा प्रतीक्षितिग कला दक्षिणादि कला उदिच दि प्रकार ब्रह्म के एक पाद के चार अवय चार दिशा चार कला अवयव हो गई भी सभी सम्य ब्रह्म पाद यही ब्रह्म का एक पाद है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चार दिशा को मिला करके एक पाद हुआ ब्रह्म का चतुष्कला, चतुष्थ का विग्रह बताते चतुस्थ कला अवयवा ऐसे कला सदस्य लिंग चतस्र कला चतस कला कलाका अवयव यहाँ पाद से पादचत स्वयं चुष्कद चार अवयवाल पाद ब्रह्म का प्रकाशवाकाशवान्दना प्रकाशवान्ना प्रकाशवास प्रकारनामला नाम का विधान नाम वाचक जिसका नाम प्रकाशवास एक पादी नहीं ब्रह्मण पाद से व्यधिकसठ्यौ ब्रह्मण पाद से भाषण मैं ब्रह्मण पाद से चतुभाग बिहति पादस्हति तो ब्राह्मण पाद से जो दोष्ठी है ये दोष्ठी एक साथ होने पर समानधिकरण भी हो सकती है व्यधिकरण भी हो सकती है समानधिकरणष्ठी और व्यधिकरण षष्टी दो प्रयोग होता है राज से बंधु पुत्रस्य बंधु राज भी ष्टी पुत्रस्य भी ष्ठी बंधु किसका राजा का या पुत्र का पुत्र क्या बंधु और पुत्र किसका है बंधु किसका है यहाँ पुत्र से बंधु कहेंगे राजा का पुत्र और पुत्र का बंधु राजा का बंधु है पुत्र का बंधु पुत्र से दोनों यहाँ समानाधिकार नहीं हुआ राजा भी तो पुत्र है किंतु तो पुत्र जो कहते हैं यहाँ पुत्र राजा है और दूसरा है दूसरा है राजा अलग उसका पुत्र राजकुमार अलग है किंतु म सेशरथसूत राम सेशरथसूत ये दोनों भी जानम दशरथ सूत षि ये दोनों सामना सशरथसुत रा दशरथसुत रात नहीं राजा का पुत्र और पुत्र के बंधु ये से ये राज्यकोणस और दशरथस अथवा पुत्र राजुधिष्ठि युतिषि राजुधिष्ठि राजुधिष्ठि राज युतिषि राजनादिगण है युधिष्ठ जो राजा उनका पुत्र न कि युधिष्ठ से अलग और राज्य पुत्र अलग ऐसा नहीं युधिष्ठ राजा एक है युधिष्ठ जो राजा उनका पुत्र दशरथ पुत्र जो राम है दशरथपुत्र से राम से दोनों षठी है तो ये दोनों षष्टि थमानदि कण है यहाँ ब्रह्मण पाद से चतुर्थ ब्रह्म है पाद उसका चतुर्थ भाग ऐसा अर्थ नहीं ब्रह्म का जो पाद ब्रह्म के पाद का चतुर्थ ब्रह्म ही पाद नहीं ब्रह्म का पाद पाद का चतुर्थ भाग तो ब्रह्म पाद से दोनों समानाधिकरण होगा समानाधिकरण नहीं समानाधिक होगा एक अर्थ को दोनों पद कहे तो ब्रह्म न पाद से एक अर्थ को नहीं कहते ब्रह्म सद ब्रह्म के लिए पाद सद पाद के लिए अब ब्रह्म ही पाद है क्या नहीं समाधिकरण नहीं अब तिथि करने शक्ति है समाधिकरण शक्ति होता है दोनों एक दो शब्द एक अर्थ को कहे नील से कमल से कहेंगे तो कमल और नीला दोनों एक पुष्प को कहते इसलिए समनाधिकरण सृष्टि है यहाँ केंद्र समानाधिका नहीं किसको भ्रम हो जाएगा ब्राह्मण पादश कहते ब्रह्म ही पादे उसका चतुर्थभाग ये भ्रम दूर करने के लिए टीकाकार कहते हैं ब्रह्मण पाद से व्यधिकरण ऋष्टी कितने है? हैं दो है एक दोष्टी कहा है ब्रह्मण अपाद्य दोषी दिवच्यु दोनों यदनष्टि व्यधिकरण ये सामना व्यधिकरण ब्रह्म के पाद का चतुर्थ भागे एक पाद ब्रह्म विभ्रम विश्वास विभस्यति ब्रह्म एकद्रमण तब्रह एक हो जाएगा एकदय एक पादस एक पाद अनेक मन पदार्थे आगे क्या सूत्र लगे पादश लोको हत्या दिव्य पादश का लोक हो जाएगा अलंक्य लाद के दर हो जाएगा बन जाए एक, एक पाद, पाठ एक पाद एक पादेव ब्रह्म एक पाद, एक पाद वाला ब्रह्म ये का तो ब्रह्म का विदास करते हैं तथा ब्रह्मो का पाद का चतुर्थ भाग कहा पाद के चतुर्थ भाग तो हो गया किंतु पाद एक होगा एक नहीं तथा प्रतिचित दि कला दक्षिणादी कला उदीचिति कला ब्रह्मन ये सभी सौ में ब्राह्मण पादश चतुष्कल चतकला अवयवा न ये तो आगे बताया, ये तथा आगे तथ्य उत्तरे पादश त्रयस्थ चतुकला ब्राह्मण ये तथा है पहले भाष्य में तथा प्रतिशी दि कला प्रतिचि दिशा भी एक अवयव दक्षिण दिशा भी कला है उत्तर दिशा कला है में ब्रह्मण पाद ब्रह्म का पाद चतुकल के अवयव है चार चतु चतु कला ऐसी कार्य तो चार अवयवला स्वयं चतुकलाद ब्रह्मण ब्रह्म का एक पाद ही प्रकाशवान नान प्रकाशवान इतव नाम इसके बाद एक पादी ब्रह्म इसका ब्रह्म हो सकता है इसका ये ब्रह्म का निराश करने के लिए भगवान बात बाष्यकार करते हैं तथ उत्तरे भी पादाशत्र चतुष्कला ब्रह्म आगे भी तीन पाद कहेंगे उत्तरे भी पादात्रय उत्तरे कति पाद तीन पादे चतुष्कला ब्रह्म के पादे चार कला वाले चार चार तिर पादचारचार्यकोका कही दी हो गया तृतीय स यहतमें विद्वांशतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवा नितृपास्थे प्रकाशवानस्म लोके बवती प्रकाशवो लोकाजयती ये एतम पादं एतमें विद्वांशतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवाणी स य एक विद्व्यूह इसी ब्रह्म के चार कला वाले पाद को जान करके चतुष्कलम पाद ब्राह्मण उपासना करता है चार कला वाले ब्रह्म के एक पादे जिसका नाम है प्रकाशवान इसे उपासना करता है उसका पले प्रकाशवान अश्वी लोके भगवती इस लोक में विख्यात तो हो जाएगा यदि तो पले और अदृष्ट है प्रकाश और लोकांज लोक त्वर्ग आदि को जीत लेता है अतः मरने के बाद इसे स्वर्ग आदि सुखों को लोक प्राप्त करता, करता है ये कौन प्राप्त करता है यह एक विद्वान चतुष्कम पाद ब्रह्म प्रकाशवान जो इस प्रकार जान करके कला ब्रह्म के कला को अवयव को जान करके पाद के अवय चतुष्पाद चतुष्कलम पाद ब्रह्म का चार कला वाला प्रकाशवान नाम वाला उपासन करता उसका है उसका ही फल है ठीक है प्रथम पाद उपासक से दृष्टम च से फलमाह ब्रह्म के प्रथम पाद उपासक का फल पल। दृष्टफल और अदृष्टफल भी कहते हैं पले विख्यात होगा प्रकाशवान अदृष्ट हो गया स्वर्ग भी प्राप्त करेगा स यह कसीदाह एक ब्रह्म चतुष्फल पाद ब्रह्म के चार कला वाले पाद को विद्वान उपासना करता है, जानता है प्रकाशवाणी तो अन्य गुणे न उपासित प्रकाशवाणी नाम वे गुण इस गुणयुक्त तो उपासना करता है तत्व फलम उसका ही फल है प्रकाशवान अस्म लोके भवती इसमें प्रकाश हो जाएगा क्या तो क्या तो हो जाएगा प्रकाशवाले सब उसको जानेंगे तथा अदिशम फलम अदिश पले प्रकाशवत लोकान् जयती प्रकाश वाले लोगों को न देवता जी ब्रह्मा जि जिस श्लोक में रहते सब प्रकाशवाला है मृत सन जयती मृने के बाद जय टीका तो प्राप्त कर लेता है टीका नसम फलम ये उगते पूर्वतम एवं उपासकम अनुवादी ये फल किसका है तो पहले जो कहा गया था एवं एतम विद्वान जो इसे उपासना करता है उपासक का अनुवाद करके एतम एवं विद्वान इसको जान करके ब्रह्म के चारि कला वाले पाद को जान करके उपासना करता है चतुष्कलम पादम ब्रह्मण प्रकाशवाणी तुपाष्टिक प्रकाशवाणी तुगु ब्रह्म के पाद की उपासना करता है चारिकला वाले पाद उसका एक फल दृष्टफल हो गया विख्यात हो जाएगा और दृष्टफल हो गया देवताओं के संबंधी प्रकाश वाले लोक को प्राप्त कर लेता है स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है तो मान